कोई नियम नहीं है कि उपनिषद में में सभी पूरा पूरा का पूरा ब्रह्म का ब्रह्म विद्या ही प्रकरण इत्यादि में दिखाई देता प्राणा प्राण की उपासना और प्राणोंपासना का फल क्या है हिरण्य प्राप्ति तो प्राणोपासना का फल अलग देखा जाता है वहां पर पंचाग्नि विद्या आती है उसका फल जो है अपर ब्रह्म की प्राप्ति ही है तो प्राणोपासना का फल पृथक इसलिए देखा जाता है तो इसलिए जब फल पृथक है तो प्रकरण अलग है प्राणोपासना का प्रकरण अलग हो गया और ब्रह्म विद्या का प्रकरण अलग हो गया इसलिए प्राणादिउपासना विधान सी उपनिषद सु प्राणादि उपासन विधान भी उपनिषद में देखा जाता है नदपि ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानांगम इति वाच्य कहो कि भाई प्राणोपासना भी ब्रह्मांग है क्योंकि उपासना के द्वारा चित्त में एकाग्रता प्राप्त होती है और निष्काम भाव से जब उस उपासना को करता है तो चित्त शुद्ध होकर के एकाग्रता को प्राप्ति होती है और उससे जो है वह ब्रह्म विद्या का उदय होता है इसलिए ब्रह्म विद्या का अंग भूत उपासना है बहुत लोग यही मानते हैं कि उपासना बीच में है वह तो कर्म के साथ संबंधित भी हो सकती है ज्ञान के साथ भी संबंधित हो सकती है उसका ज्ञान से भी विरोध नहीं है और कर्म से भी विरोध नहीं है कर्म और ज्ञान का तो विरोध है पर उपासना का जो है कर्म के साथ भी विरोध नहीं है कर्मांगोपासना बन जाती है कर्म के साथ हो जाती है और वही उपासना जो है वह फलाभि संधि रहित होकर के जब जो है वह की जाती है तो ज्ञान बन जाती है ज्ञान उत्पन्न करने में हेतु बन जाती है इसलिए जो है वह वहां पर जो उपासना को लेकर के आप प्रकरण भेद मान रहे हैं और उस आधार पर ईशावास्य में जो है वह कर्म कर्म का प्रकरण पृथक मानते हैं ये बात ठीक नहीं है नदपिंग ब्रह्मांम की बात है ऐसा नहीं कहना कि वह अभी तो ब्रह्मां है ऐसा नहीं कर सकते क्यों कि यदि कोई अंग बन जाता है तो अंग का फल पृथक नहीं होता ज्ञान हाँ ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानांग हम हाँ यही पात्र वही कहा कदापि ब्रह्म ज्ञानांगम ये है ना ब्रह्म ज्ञान का अंग हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान का अंग हो जाएगी उपासना ना तो उपासना जो है ब्रह्म ज्ञान का अंग हो जाएगा इसी प्रकार यहां भी कर्म को जो है ब्रह्म ज्ञान का अंग हो जाएगा अंग होने के कारण पृथक प्रकरण प्रकरण एक ही रहेगा दो प्रकरण नहीं रहेगा वो तो कहते ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अंग का पृथक फल नहीं होता है अंग का अंगांगी भाव जब भी बनता है जब एक फल का एक फल है अंग का पृथक फल नहीं है वह अंगी के साथ मिलकर के ही उसका फल बनेगा जैसे प्रयाज आदि ये जो है वह अलग फल नहीं है इसका वह मुख्य जो है वह दर्श पूर्णमाश के साथ मिलकर के ही उसका फल होगा तो अंग का पृथक फल नहीं होता है यहाँ पर तो पृथक फल का श्रवण है इसलिए पृथक फल का श्रवण होकर होने के कारण अंगांगी भाव दोनों में नहीं होगा पृथक फल श्रवणार्थापी व्याकृत अव्याकृत उपासना समुच्चय विधानस्य प्रकरण भी, भी देने अच्छा कहते हैं कि देखो जो लोग यहाँ पर मान लो ये कर्म को पृथक प्रकरण नहीं मानते ना तो यहाँ पर व्याकृत अव्याकृत उपासना आएगी तो व्याकृत अव्याकृत जो उपासना है उसपासना का जो है पृथक फल होने के कारण समुच्चय विधानस्य उसके जो समुच्चय का विधान है वह प्रकरण भेदे नई तत्व वो भी दोनों को अलग प्रकरण मान करके फिर समुच्चय जो है वह मानते हैं ऐसा ही तो उस भी उसमें है तो जैसे वहां प्रकरण भेद हो करके समुच्चय जो है आपने माना तो आपने भी तो प्रकरण प्रकरण भेद माना प्रकरण भेद तो माने व्याकृत अव्याकृत उपासना प्रका प्रकार क्यों क्योंकि व्याकृत उपासना का प्रकार दूसरा है और अव्याकृत उपासना का प्रकार दूसरा है तो जब दोनों का प्रकार दो प्रकार का हो जाएगा तो प्रकरण भिन्न हो जाएगा तो व्याकृत उपासना का प्रकार दूसरा है अव्याकृत उपासना का प्रकार दूसरा है इसलिए प्रकरण तो भिन्न वहां मानना पड़ता है हाँ समुच्छे जो है समुच्चे के लिए क्या होगा कि दोनों उपासनाए एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठी है इसलिए दोनों एक के द्वारा की जा सकती है इसलिए समुच्चे हो जाएगा तो ये आपने अलग माना तस्मात इसलिए यथा कर्मकांडे कांडे अग्निहोत्रादि प्रकरणम भिन्नम इसी को गीता में आप देखते ना क्षर अक्षर क्षर क्षर जो है ये व्याकृतोपासना है क्षरोपासना इसको पुरुष कहा ना क्षर पुरुष कहा तो क्षरोपासना जो है वो वह व्याकृतोपासना है अक्षर जो है वह अव्याकृतोपासना है तो ये दोनों उपासनाएं पृथक पृथक कही गई इसी प्रकार यहां भी ये उपनिषद में मूल है ये और अव्याकृत उपासना इसी को संभूति असंभूति शब्द से कहेंगे तो इसी बात को कहते हैं कि प्रकरण तस्मात यथा कर्म कांड जैसे कर्मकांड में कर्म कांड में अग्निहोत्रा भिन्नमेंथोपनिषत्सुअ भिन्नाधिकार कर्म अरुद्ध अविध तद विरुद्ध विद्या प्रकरण भेदो न कर्म कर्मकांड में भी अग्निहोत्र आदि का प्रकरण अलग है उसको अलग प्रकरण मानते हैं क्योंकि ये नित्य अग्निहोत्र है तो नित्य अग्निहोत्र का प्रकरण अलग है और इत्यादि में उस कामना पूर्वक करेगा कोई तो उसका प्रकरण अलग है जिसको कामना नहीं होगी वह नहीं करेगा जिसको कामना नहीं होगी वह नहीं करेगा न और नित्य अग्निहोत्र तो सभी करेंगे तो जैसे जो है अग्निहोत्र आदि कर्म में अग्निहोत्र आदि प्रकरण भिन्न में वैसे भिन्न अधिकार क्योंकि अधिकार भेद होने से वह प्रकरण भिन्न हो जाता है तत्त कर्मण तत्त दृष्टि से जो कर्म कहे गए हैं यानी स्वर्ग के लिए इसके लिए इसके लिए जैसे पुत्र के लिए पुत्र यज्ञ है ऐसे भिन्न भिन्न दृष्टि से जो कहे गए कर्म हैं, उनसे जो है वह भिन्न प्रकरण अग्निहोत्र आदि का है तथा तो ठीक इसी प्रकार उपनिषद उपनिषद में भी भिन्न भिन्नाधिकार अधिकार भेद होने से कर्म अविरुद्ध तद विरुद्ध जो है कर्म अविरुद्ध विद्या है और एक जो है कर्म विरुद्ध तो कर्म अविरुद्ध विद्या उपासना जो है कर्म अविरुद्ध हो जाएगी उपासना अपर विद्या और मुख्य विद्या जो है उसका कर्म के साथ विरोध है तो कर्म विरुद्ध और कर्म अविरुद्ध ये विद्या प्रकरण भेदों ने विरुद्ध ये विद्या प्रकरण भेद का विरोध नहीं होता है इसलिए इस प्रकार का भेद जो है वह बनता है मंत्रार्थे ब्राह्मण सम्मति में दर्शय तुम उपक्रम थे ईशावास्य शुक्ल के मंत्र भाग का है और इसका ब्राह्मण बृहदारण्यक है बृहदारण्यक जो है ब्राह्मण भाग है तो मंत्र में जो बात कही गई है मंत्र में कहा गया जो अर्थ है उसी भी ब्राह्मण सम्मति में दर्शे जो इसी वेद का जो ब्राह्मण है वृदारण्य को अरण्यक उसमें वही सम्मति जो है वह दिखाने के लिए उपक्रम करते हैं कि यही बात यानी दो प्रकरण वृद्धारण्य में साफ करके कर दिया गया दोनों अधिकारी को लेकर के दो प्रकार का प्रकरण वहां पर ब्राह्मण स्वयं कहता है इसको दिखाते अन्य निष्ठय विभागों ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का जो विभाग है कौन सा विभाग मंत्र प्रदर्शित जो ये मंत्र में बताया गया थी प्रथम मंत्र और द्वितीय मंत्र के द्वारा जो विभाग बताया गया वह बृहदारण्य के पी प्रदर्श प्रदर्शित बृहदारण्य में भी जो है उसका प्रदर्शन किया वही विभाग बृहजारण्य में किया तो इसका मतलब बृहजारण्य में जब किया और इसी वेद का जो है वह ब्राह्मण है तो मंत्र में जो है बात जो कही गई है उसी का विस्तार बृहजारणिक में किया गया है कहा किया तो कहा कि वहां पर का अकाम है अकामयत तो ये संसारी जो है पुरुष उसने कामना किया क्या कामना किया जाया में उसने कामना किया कि मुझे जो है स्त्री होना क्यों स्त्री होना तो कहे कहेगा की जो है यदि स्त्री नहीं होगी तो प्रजा की उत्पत्ति में कैसे करूंगा और प्रजा की उत्पत्ति में नहीं करूंगा तो इस्लोक पर विजय कैसे प्राप्त करूंगा इसलिए कामना वाला क्या क्या संकल्प किया पहले जाया निशा जाई फिर उसने कहा तो जो कर्म कुरी तो ये जो बात वहां पर कही गई सो मैं इससे अज्ञ्य कामिना कर्माणी इसलिए अज्ञानी जो कर्मी है उसके लिए कर्म का विधान है यह सुनिश्चित होता है टीका में थोड़ा सा देख लें इतने के कथम संख्या अच्छा तो कैसे कहेंगे कर्मी को आप अज्ञानी कहते हैं ये तो बहुत बड़ी गाली देना है ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कोई कर्म निष्ठा है शास्त्र के अनुसार वो कर्म कर रहा है और उसको बार बार आप अज्ञ अज्ञ कहते हैं तो उसको अज्ञानी कहना तो उसका अपमान है उसको अज्ञानी नहीं कहना चाहिए कहते भाई उसके व्यवहार से अज्ञानी पना प्रगट होता है हम क्या कहें वह व्यवहार से अज्ञानीपना प्रगट होता है अज्ञस्य काम परमाण इति मन एवं अश्मा वाग जाया इत्यादि बचना क्योंकि तो उसी प्रकरण में ये बात आती है कि ऐसा जब कामना किया और मान लो उसका विवाह नहीं हुआ स्त्री नहीं प्राप्त हुई तो कर्म कैसे करेगा फिर कैसे करेगा कहते फिर उसको जैसे अभी आप लोगों ने उसमें देखा कि मान लीजिए कि अश्वेध यज्ञ नहीं कर सकता है, है तो नहीं कर सकता है तो उपासना करे भावना करके कर लेगा ऐसे जिसको नहीं प्राप्त हुई तो वो क्या करता है कुछ उसने क्या क्या की मन वो तो मन को यजमान बना लेता है जो यज्ञ में यजमान है ना तो यजमान मन को मान लेता है और वाणी को स्त्री मान लेता है और ऐसे मान करके जो है वह यज्ञ का जो है संपादन करता है तो इस प्रकार का मानना तो अज्ञत तो ही है इस इसलिए अज्ञता उसकी स्पष्ट ही मालूम हो रही है कि मन वत्मा वाक जाया इत्यादि वचनात अज्ञतम कामित्व च कर्म निष्ठ निश्चितम अवगमित इससे जो है ये मालूम होता है कि वह अज्ञा है मानी तत्व का ज्ञान नहीं है तत्व का ज्ञान नहीं होता है जिसको वह कल्पना के द्वारा किसी चीज को स्वीकार कर लेता है तो वह तत्व ज्ञान उसको नहीं है और कामना जगत की है उसमें ये दो चीज स्पष्ट हो जाती है क्योंकि तो कामना उसने किया और तत्व ज्ञान नहीं है इसलिए जैसा उसको बता दिया जाए वैसा मान लिया जाए हैं अरे आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो आपको बता दिया कि तुम देवदत्त तुम्हारा नाम है तुम्हारी ये जाति है तुम्हारा ये तुम्हारी माता है, है। ये तुम्हारे पिता हैं तुम्हारा ये गांव है अरे स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो ये सबका सब आप जो का स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे इसको सच्चाई से स्वीकार कर लेंगे आप यही सच्चा है यह बात सच्ची है झूठी नहीं है तो ये अज्ञत तो स्पष्ट है तो इसी प्रकार जो है उसका अज्ञत जो है वहां पर और कामित्व जो है निश्चितम अवगम थोड़ी सी जो है टीका है में, अथ में आता है कि वह संकल्प करता है स्त्री मुझे होना क्यों होना तुमको स्त्री अथ प्रजा स्त्री परिग्रह करने के बाद में पुत्र रूप में जो है जो है उत्पन्न होऊंगा और उसके द्वारा आय लोग जाइय इस लोक को मैं जीत लूंगा अथ वित्तम में अपने को धन होना किस लिए धन होना अथ कर्म पूर्वीय धन नहीं रहेगा तो यज्ञात्मक कर्म में कैसे करूंगा इसलिए पशुवादि धन अपने को होना इति कामाय कामयस यदा न संपद्ध थी अब ऐसी कामना वाला है पर कोई चाहने से तो कोई चीज नहीं मिल जाती है बहुत लोग चाहते हैं पर विवाह नहीं होता उनका तो ऐसा जो कामना वाला है उसको सर्वथ बात जब बाहर की स्त्री उसको जो है नहीं प्राप्त हो तो कर्म कैसे करेगा तो तदा अध्यात्म जायादि संपत्ति दर्शियती तब जो है अध्यात्म जायादि की संपत्ति दिखाते है कि फिर वह मन को आत्मा मान लेता है बाग को जाया मान लेता है और इस प्रकार करके वह जो है वह मानसिक युद्ध कर लेता है तो एक अज्ञत लिंगम यह जो है अज्ञानी का चिन्ह है क्या मन आदिशु आत्म अभिमान अभिमान से अज्ञान कार्यवाद क्योंकि मन आदि को आत्मा मानना शरीर को आत्मा मानना मन को आत्मा मानना ये अज्ञान का कार्य है इसलिए मन आदि में जो आत्मिमान है वह अज्ञान का कार्य है इसलिए उसको अज्ञानी तो कहना ही पड़ेगा जब इस प्रकार का मानता है तो वह अज्ञानी कहा जाएगा ये था च बाह्य कामिण्य लाभी तो जरिम, कामिनी भुझ, प्रसिद्ध जैसे कोई कामी पुरुष है अत्यंत जो कामी पुरुष है और बाई स्त्री का उसको लाभ नहीं है तो स्वप्ने में मन की स्त्री बना करके जो है और भोग में प्रयुक्त हो जाता है तो उठने के बाद वह भी अपने को अपनी अज्ञता को जानता है यदि किसी को कहे तो भी कहेगा कि देखो कैसा अज्ञानी है इस प्रकार का जो है है वह सपना देखता तो वह उसका अज्ञ अज्ञत तो जैसे जो है प्रसिद्ध है ऐसे इसका भी अज्ञत हो गया अज्ञ प्रसिद्ध तदवत अयमअप उसी प्रकार यह भी है तेम च कर्मणाम फलम संसाराप्ति रेव और ऐसे कर्मों का फल तो संसार की प्राप्ति ही है यही बा, बात वहां भी बताई गई में साफ बताई गई कि ऐसा जो कर्मी है उसको फल संसारे प्राप्त होता है मोक्ष रूपी फल उसको प्राप्त नहीं होता है तथा चत फल उसका फल यजमान को क्या फल प्राप्त तो होता है सप्ताह सर्गस्त्म भावी न आत्म, आत्म स्वरूपावस्थान सप्ताह सर्ग की बात हु वह यजमान जो है ना वह यजमान प्रजापति हो करके जो है वो सात अन्य की वहां पर सृष्टि आती है सात अन्न कौन से हैं? अन्न जानते हैं किसको कहते हैं अद्यती अन्न जिसको खाया जाता है उसका नाम है अन्न एक अन्न साधारण होता है जिसको हम लोग खाते हैं वह साधारण अन्न है और देवताओं का दो अन्न है हूत ये जो है वह देवान्न है इसके द्वारा देवता तृप्त होते है इसलिए दो अन्न उसकी सृष्टि है दर्श को मानते हैं अथवा तो हुतप को मानते और तीन जो है अन्न खाने के साधन है यानी भोग के साधन है मन वाक और प्राण मन वाक और प्राण तीन साधन की सृष्टि हो गई तो कितने हो गए दो एक तीन छह हो गए ना और एक दूध है पश्वन्न दूध जो है हम लोगों को खीर खाने के लिए नहीं है वो वो पश्वन्न है पशुन माने जब तक जो है वह बाहर की चीज न खाए बालक पशु का बालक है मनुष्य का बालक है तब तक उसके लिए अन्न क्या है दूध है पय पैर। तो रूपी अन्न जो है वह पशु का है चाहे वह मनुष्य का बालक है चाहे पशु का बालक है वह उसी के लिए जो है वह पशुन है ये जो है ये है दुग्ध ऐसे सत्ता की वहां पर सृष्टि आती है और सृष्टि के बाद अज्ञानित तो क्या आता है कि ये सृष्टि तो यद्यपि जो है मूल सृष्टि परमेश्वर से है पर इस सृष्टि में यह क्या कर लेता अहम मम कर लेता जैसे शरीर किसने बनाया शरीर ये सृष्ट है परमेश्वर के द्वारा और जीव ने इसमें क्या कर लिया मैं हूं बालक किसने बनाया परमेश्वर ने बनाया अब उसमें क्या कर लिया ये मेरा है तो ये अहम मम जो कर लेता है ये जीव सृष्टि है तो ये जो है इस प्रकार के सप्तान्न सृष्टि में ये बात बताई गई हमम हम हम्म जो है इसमें कर जो लेता है यही इसका अज्ञानित्व है ये बात बताई गई इसी को कहते हैं तथा सप्ता न सर्जा तेसु आत्मभावी न आत्मस्वरूपस्थान उसमें आत्मभाव कर लिया उसको तो आत्मस्वरूप करके उसमें रहता है कि यही आत्मा है हमारा त्र सं अब दूसरा प्रकरणों वहां पर आया कि जिसको मन में तीनों प्रकार की वासना नहीं माने मने वहां पर प्रकरण आता है कि ओ कामायमान जब कामना नहीं है उसके अंदर किसकी कामना नहीं है पुत्रेश्तेष्णा लोकेषना तीनों जो है जब कामना नहीं है तो जायाद स्ना संयासी नाम कर्मनिष्ठा प्रातिकूल उसको जो है वह कर्म निष्ठा की प्रतिकूलता पूर्वक वहाँ पर विस्तार से है कि वो कहा कि जो है वह हमको नहीं चाहिए जाया क्यों नहीं चाहिए आखिर क्यों नहीं चाहिए कहा कि हमको प्राप्त करना जो अकृत आत्म तत्व तो है वो इसके द्वारा प्राप्त तो नहीं हो सकता है इसलिए इसके इससे आपने को क्या प्रयोजन है, ऐसा पर प्रकरण आता है तो ये कहा प्रतिकूल कर्मनिष्ठा कर्म कर्म से प्रतिकूलता ऐसी जो आत्मस्वरूप निष्ठा वर्शिता वहाँ पर आत्मस्वरूप निष्ठा ही दिखाई गई क्योंकि वो कहता कि प्रजया कर श्याम नो एम आत्मा अयम लोक उस प्रजा के द्वारा हम क्या करेंगे उस प्रजा को लेकर के स्त्री परिग्रह करके मैं क्या करूँगा जिससे अयम आत्मा अयम लोक नहीं ये आत्मलोक हमको प्राप्त नहीं होगा वो पूछा इससे आत्मलोक प्राप्त होगा आत्मलोक नहीं प्राप्त होगा जब आत्मलोक नहीं प्राप्त होगा तो उसको लेकर के मैं क्या ऐसा वहां पर प्रकरण अलग करके इत्यादि थोड़ी टीका आप देख लीजिए सत्ता का विवरण करते हैं कि एकम साधारणम अन्नम एक साधारण अन्न वो तो कौन साधारण अन्न है कोई नहीं हम और पशु पक्षी इत्यादि जो खाते ये सब साधारण अन्न है उसकी कैबिटपति अद्यते जो खाया जाता है वह सब है साधारण अन्न उसका नाम है साधारण अन्न एक हो गया ये और दीवा नाम दो अन्न देवता के है वो कौन दो अन्न है उत्तर प्रभुते दर्श पूर्ण मास होगा एक तो उत ले लीजिए अथवा दर्श पूर्ण मास ले लीजिए ये जो है वो देवता का अन्न हो गया और त्रिनि अश भोग साधन आर इसके तीन हैं भोग के साधन कौन है मनो वाक प्राण मन और वाक और प्राण ये भोग के साधन है इनके बिना भोग हो नहीं सकता है लक्षणानि और पशुअर्थम एकम पशु के लिए जो है एक अन्न है वह कौन है तत्पय वो पय है पय दूध वो तो दूध ही ये पशुअन्न है इत सप्ता सर्गोदर्शित श्रुतिया श्रुति के द्वारा वहां पर वृद्धारण्य में सात अन्नों की सृष्टि बताई गई और सप्तान सृष्टि के बाद क्या कहा गया यद सप्तान्ना मेधया तपस्या अजनयत पिता जो ये यजमान जो प्रजापति बना हुआ है वह तपस्या के द्वारा और मेधा के द्वारा कर्म और उपासना के द्वारा जो ये सात अन्नों की सृष्टि किया इत्यादि निको एक यजमाना इसी का विवरण करते हैं यहाँ पर एक एक जो यजमान ही विहित प्रति सिद्ध ज्ञान कर्मानुष्ठान शास्त्र विहित उपासना और कर्मानुष्ठान अथवा शास्त्र प्रतिषिद्ध उपासना या कर्मानुष्ठान दोनों प्रकार का कर्म कर लेता है यजमान तो विहित प्रतिषिद्ध ज्ञान कर्मानुष्ठान और वही कर्म यही जो है जो भीत कर्मानुष्ठान या अभित कर्मानुष्ठान भित तो उपासना या अभित तो उपासना इसी का फलभूत ये सारा का सारा संसार है इसी का फलभूत ये सारा का सारा संसार है इसलिए अनुष्ठान सर्वस्व संसार से साक्षात परम्परा भ्या, पारंपरिया व्याम जनकत्वा कहीं साक्षात जनक जाता वो बन जाता है वही यजमानी बन जाता है है? और कहीं परंपरा से जजमान बनता है परंपरा से बना तो इसी के लिए ना इसी के भोग के लिए प्रजापति ने सारी की सारी सृष्टि की है तो कहीं साक्षात तो जो है वह वो, वो बन जाता है जनक और कहीं जो है वह परंपरा से बनता है इसलिए इसे जजमान कोई कहते पिता पिता यही पिता है सारे संसार का क्योंकि यही जैसा कर्म सन, कर्म किया है जैसी उपासना किया है चाहे शुभ चाहे अशुभ उसी के अनुसार संसार बना इसलिए हो गया पिता पिता उच्चते उच्च थे, थे सृष्टेश सृष्ट तो जो अन्न है उसमें पश्य पितु वो पिता का अहम इदम मम ईदम इति आत्मत् उसको आत्मत्वाध्यास हो गया शरीर में कह दिया ये शरीर मैं हूँ इसके संदर्भ संबंधी ये मेरा है तो ये या मैं हूँ या मेरा है इस प्रकार जो आत्मत्वाध्यास है मन आदिशु इतरेश मन आदियों में तो क्या कौन सा अध्याश हो गया अहम अध्याश हो गया अरे मन शरीर इत्यादि में कौन सा अध्याश हो गया अहम अध्याश हो गया यह मैं हूं और इतरे सूच संबंधाध्यासिन और जो दूसरे वस्तु है उसमें संबंधाध्यास हो गया ये मेरा संबंधी है मन आदि शरीर में तो क्या हो गया हम साथ अध्यास हो गया आत्मत्वाध्यास और इतर में क्या हो गया संबंधाध्यास उसमें संबंध बना लिया इस प्रकार का अवस्थानम ऐसा जो रहना यही संसार प्रसिद्ध इतना इसी का नाम संसार इसी आधार पर कह देते अहम ममेति संसार कहते दूसरा कोई संसार नहीं अहम ममेति संसार ईश्वर सृष्ट जो ये शरीर इत्यादि है इसमें कर लेना अहम और तत्सबंधी में कर लेना मम इसी का नाम जो है वो संसार है और यह जो है यही ये यह जीव करने में बड़ा भारी कुशल है सृष्टि ये, ये कर लेता सप्ताह सृष्टि जो है का पिता है पर व परंपरा से पिता है और ये अहम स्वयं कर लेता और यही इसका संसार है यही बंधन का हेतु है वो मंत्र प्रदर्शित ये इस प्रकार मंत्र में कही गई जो ये निष्ठाद्वय है उसमें ब्राह्मण सम्मतिम दर्शित्वा ब्रेजारण्य ब्राह्मण की सम्मति भी इसी में है इसको दिखा करके प्रकरण विभागम दर्शेति प्रकरण विभाग यहाँ पर भाष्यकार भगवान दिखाते हैं क्या प्रकरण विभाग है ये तो ज्ञाननिष्ठा निष्ठा संयासी देखो जो प्रथम मंत्र में कहा गए जो है सन्यासी हैं जिनके लिए ज्ञाननिष्ठा कही गई उनके लिए पहले क्या कहा तृतीय मंत्र में असुर्या नाम अभिद्वान निंदा द्वारे नित्या पहले अभिद्व अभिद्वान की निंदा किया आत्मज्ञान की जो है वह आत्मज्ञ की प्रशंसा के लिए और निंदा करने के बाद फिर क्या किया आत्मनो याथात्म्यम आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताया अनिज देके सौपर्यगा सौ पर्यगा शुक्र मकाम यहाँ तक जो है वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताया मंत्र ही उपदिष्ट इस मंत्र के द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताया गया पहले के द्वारा अविद्वान तीसरे मंत्र के द्वारा अविद्वान की निंदा की गई, और अनेज देख लेकर के सड़ेगा शुक्र मुकायम वणम यहाँ तक जो है आत्मा के यथात्म स्वरूप का जो है वह निरूपण किया गया तीस अत्र अधिकृता ये जो उत्तरेषणा वित्तेषणा लोकेशना से व्युत जो सन्यासी है वही इस ज्ञान निष्ठा में अधिकारी है न काम संसार की कामना रखने वाला इस ज्ञान निष्ठा में अधिकारी नहीं तथा श्वेता स्वतराणाम मंत्रोपनिषद यही बात जो है स्वेता स्वेतर मंत्रो स्वेता स्वतर शाखा के मंत्र का जो उपनिषद है वो उपनिषद में भी यही बात कही गई है क्या कही गई है अत्याश्रम परम पवित्रं को सम्य ऋषि संघजुष्टम् जुष्टम कहते सम्यक ऋषि संघजुष्टम् जुष्टम सम्यक प्रकार जो ऋषि समुदाय के द्वारा जो है ऋषि जुषी धातु जुषी है प्रीति और सेवन में ऋषि समुदाय जिसमें प्रीति करता है और जिसका सेवन करता है ऐसा जो परम पवित्र जो ज्ञान उसका उपदेश किसके लिए किया जो जो है आश्रमों का अतिक्रमण अत्याश्रमी हो गया है माने कर्म के साधन भूत जो आश्रम है इन आश्रमों का परित्याग जिसने कर लिया है परम स्व हो गया है सन्यासी हो गया है उसके लिए इस पवित्र ज्ञान का उपदेश किया तो सम्य ऋषि संघ जुष्टम परमम पवित्रम ज्ञानम ऐसा समिति, उसको जो है अत्याश्रोवाच अत्याश्रमी के लिए उपदेश किया विभद युक्त यह अलग करके वहां पर विभाग अलग करके ये बात बताई गई है अब ये तो कर्मिना कर्मनिष्ठा जो कर्मी हैं, कर्मनिष्ठा वाले हैं क्योंकि कर्म फल की इच्छा रखने वाले हैं तो कर्म फल की इच्छा रखने वाले जो कर्मी कर्मनिष्ठा वाले हैं वह वा कर्म को कर्म कुरते शो जो कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि फल की इच्छा है ये भे उसके लिए ये प्रकरण आरम्भ करते है अब इतना बीच में और समझ लेना आप उसका फल भी कह दिया यस्तु तो सर्वाणी भूतानी इसके द्वारा ये दो मंत्रों के द्वारा उस तत्व तो ज्ञान का फल भी कह दिया तत्व कोशों का, का मोह एक तनु पश्यतः इस प्रकार शोक मोह रूप संसार की निवृत्ति उसको फल भी कह दिया और जो कर्मनिष्ठा वाले हैं वो कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा जिनको कहा गया है उनके लिए अब ये प्रकरण आरंभ होता है थोड़ा थोड़ी सी टीका है उसको हम लोग देखने अत्याश्रमीभ्य इसका क्या अर्थ है उत्तम आश्रमीभ्य उत्तम आश्रम कौन है संन्यासाश्रम साध्य साधन भेदोपमर्देन यदात्मक ये भूतावा भूतारणेन उत पूर्धन उत्तरार्धन च संसार निवृत्तिलक त्रोतेन अस्तेन व कर्मण कनचिद मूढ़ समुचिती सी आनंदगी तात्पर्य निकालते हैं तो कहते हैं कि देखो आत्मज्ञान में साध्य साधन भेद का उपमर्दन हो जाता है मैंने आत्मज्ञान में क्या होगा एक वे वितीय सजातीय विजातीय सुगत भेद रहित एक आत्मा ही है ये तो ज्ञान होगा मैं शरीर हूं इत्यादि जब ये एक समाप्त हो जाएगा तो आपका स्वरूप परिचिन्न तो रहेगा नहीं तो अपरिचिन्न जो चैतन्य है यही आपका स्वरूप रहेगा तो इसी को आत्मरूप में जो है आप अनुभव करेंगे तो ये जो आत्मज्ञान है ये आत्मज्ञान क्या है कि ये जो है साध्य साधन भेद का उपमर्दन करने वाला है साध्य था पहले लोक और साधन था ये शरीर और जो है वह अन्य अन, जो है वह विभिन्न प्रकार के जो कर्म उपासना ये साधन था इसके द्वारा प्राप्त होने वाला फल था लोक पुत्रोको जैव कर्मणा पित्र लोक विद्या देव ये था फल अब आत्म ज्ञान में आत्मातिरिक्त तो है ही नहीं है आत्मा आत्मातिरिक्त तो न लोक है और न साधन है और साधन कुछ रहा नहीं तो साध्य साधन का हो गया परित्याग का तो साध्य साधन का उपमर्दन कौन करता है तत्व, तो तत्व ये का उपमर्दन करने वाला है तो आत्मिक विज्ञानम इसको कहा कह दिया यूता आत्म वा भूत जब ये सारे के सारे प्राणी आत्मरूप हो गए तो यहाँ साध्य साधन सारे के सारे का जो है उपमर्दन कर दिया तो यी यी यी ये अवधारणी नित रूप में ये बात कही गई पूर्वार्धे न पूर्व मंत्र के द्वारा और उत्तरार्धे न उत्तरार्ध के द्वारा क्या कह दिया संसार निवृत्ति फल कम पत्र को मोह का शोक संसार निवृत्ति फल वाला जो है उसकी बात कही गई ऐसा जो ज्ञान है ज्ञान निष्ठा है वह न स्रवते न वा व करुणा के निचित अमूढ़ समुचित अमूढ़ जो विद्वान है वह इसका समुच्चय न तो किसी कर्म के साथ कर सकता है न वैदिक कर्म के साथ न स्मार्त कर्म के साथ इसका समुच्चय कर सकता है क्योंकि साध्य साधन रूप जो जो कर्म प्रकरण है वह उसका यहाँ पर बिल्कुल प्रतिलोक अंधम तमह इत्याद तो समुच्चिचीशया अविद्वादि निंदा दृश्यते अब अंधम तमह जो आएगा इसमें समुच्चय की इच्छा से अभिद्वान की निंदा देखी जाती है या? समुच्चे की इच्छा से अविद्वान की निंदा देखी गई है पत्र च पर है पत्र चाष्य में आएगा आगे तो कल ही इसका उच्चारण करेंगे समाप्त तो हो गया है समय ओम पूर्ण मद अवतरण हो गया था मंत्र नहीं हुआ था ना भाष्य भी नहीं भाष्य चल रहा है पर भाष्य में अवतरण हो गया था अंधम तमा अवतरण हो गया था और मंत्र नहीं हुआ था अब मंत्र होगा पहले तब तो भाष्य आगे चलेगा अंधम तमा प्रविशंती विद्यासते हुए यहाँ पर कल जैसे बता दिया था कि बहुत बार देखे स्तुति निंदा जो है ना स्तुति निंदा निषिद्ध है साधक के लिए निषिद्ध है परंतु हमेशा ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसीलिए बहुत जगह हम लोगों को भ्रम हो जाता है इसी महापुरुष के मुख से कोई बात सुनते हैं तो हमारे मन में ऐसा लगता है कि वह किसी की निंदा है ऐसा लगता है महापुरुष क्यों निंदा करेगा किसी को महापुरुष किसी की निंदा नहीं करेगा पर कभी कभी कोई बात दूसरे दृष्टि से कही जाती है वह उस बात को किसी दूसरे दृष्टि से कह रहा है आपके बुद्धि को दूसरे जगह कहीं पहुंचाने के लिए कह रहा है पर हम उस बात को न समझने के कारण ये जो है अपनी मन की मलिनता से ये समझ लेते हैं कि यह महापुरुष जो है भी निंदा कर रहा है श्रुति यहाँ पर पहले निंदा कर रही है किसकी निंदा कर रही है कर्मी की भी निंदा कर रही है केवल कर्मी की निंदा कर रही है और केवल उपासक की निंदा कर रही है अथवा कहो कि केवल कर्मी की निंदा कर रही है और केवल जो है वह झूठा जो है वह ज्ञान छाटने वाले की निंदा कर रही है दोनों निंदा करती है ये निंदा इसलिए नहीं करती है निंदा में उसका कुछ प्रयोजन है निंदा में उसका कोई प्रयोजन है कर्मी की निंदा कैसे करेगी जब शास्त्र कर्म करने के लिए कह रहा है तो कर्मी की निंदा नहीं की जा सकती उपासक की भी निंदा नहीं की जा सकती है क्योंकि उपासना जो है वह भी शास्त्र के द्वारा भीत है अब शास्त्र भी तो कोई कर्म कर रहा है शास्त्र भीत उपासना कर रहा है तो उसकी निंदा नहीं की जा सकती परंतु निंदा जो है वह क्यों कर रही है इसलिए निंदा कर रही है कि जो उपासना करते हुए कर्म की उपेक्षा कर देते हैं। जो है या कर्म करते ही उपासना की उपेक्षा कर देते हैं यह जो है वह उत्तम नहीं है क्योंकि कर्म उपासना का कोई विरोध है नहीं और उसी कर्म के द्वारा आप उपासना कर सकते हैं और उस उपासना में यदि कर्म का जो है सत्कर्म का संयोग रखेंगे तो गलत काम अपने से कभी नहीं होगा तो इसलिए ये दोनों सहयोगी है तो इनको जो है छोड़ने की जरूरत नहीं दोनों को एक को प्रधान बना करके दोनों को साथ में रख करके व्यक्ति चल सकता है तो समुच्चय करने के लिए यहाँ पर श्रुति निंदा बताती निंदा में तात्पर्य नहीं है साथ साथ करने में समर्थ है व्यक्ति और नहीं करता है तो वह पूर्ण फल का भागी भी नहीं होता है और प्रत्यवाय भी उसको हो जाता है दृष्टि से समुच्छय के दृष्टि से ये निंदा है तो पहले क्या निंदा है इसमें ये अविद्याम उपासम तम प्रविशन्ति। विद्या का दो अर्थ होता है विद्या का अर्थ ज्ञान भी होता है और विद्या का अर्थ उपासना भी होता है क्योंकि विद्या दो प्रकार की है अपर ब्रह्म विद्या पर ब्रह्म विद्या ऐसे दो प्रकार की है तो उससे भिन्न क्या बचा विद्या से भिन्न क्या बचा कर्म अविद्या का अर्थ हो गया उपासना ज्ञान और उससे जो विद्या नहीं है वो क्या हुआ कर्म हुआ तो अविद्या का अर्थ क्या हो गया कर्म केवल कर्म जिस कर्म का जो है किसी प्रकार से उपासना के साथ संबंध नहीं तो विद्या या भिन्न विद्या का जो भिन्न होगा ना वह हो जाएगा उसका नाम है अविद्या वह क्या हो गया केवल कर्म तो केवल कर्म का नाम यहां पर अविद्या क्या तो ये अविद्या जो केवल कर्म का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करते हैं